शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण से कृतौ वंदे पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति वेद विभागिने यो ्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त ओम शांति शांति शांति, शांति। अथर्वेदया प्रश्नोपनिषद हम लोग सौरियाण गार्ग्य का चतुर्थ प्रश्न में विचार चल रहा है उनका चतुर्थ प्रश्न में अवांतर प्रश्न पंचम प्रश्न था कि कस्वेति कस्म इति सर्वे संप्रतिता सर्व, सर्व बहुवचन अभी उसका उत्तर का विचार चल रहा है सर्वे कहने से इसमें जो उपहित चैतन्य है यह भी कहाँ प्रतिष्ठित तो होता है उपहित चैतन्य शुद्ध में ही प्रतिष्ठित तो होता है उसका उत्तर जा रहा जा रहा है पदार्थ शोधन के द्वारा ऐक्य बोधन करवाना यह मंत्र का अर्थात ये चतुर्थ प्रश्न का अभिप्राय है हम लोग नवम मंत्र देख रहे थे चतुर्थ प्रश्न में ऐसित स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसायता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष विज्ञानात्मा तो पुरुष विज्ञानमय चित स्वभाव किन्तु बुद्धि को उपाधित्व न ग्रहण करके बुद्धि प्राय तो विज्ञानमय अर्थात बुद्धि प्राय बुद्धि तो उपाधिक यह जो पुरुष हुआ यह परे अक्षरे शुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठित तो होता है इसमें हम लोग भाष्य में देख रहे थे ऐसे ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता ममता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञान आत्मा।, आत्मा में विज्ञान आत्मा यश इस प्रकार कहने से विज्ञानम विज्ञायते अनैना कर्णभूतम बुद्धियादि किंतु यहाँ इस प्रकार की नहीं लेना है कर्णभूतम टीका में कह दे विज्ञानमय इत्यादि जो विज्ञान में कोश जहाँ तैतरे का विचार हुआ है वहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ करण बुद्धि को लिया गया कि यहाँ जो विज्ञान आत्मा में घटक पद विज्ञान है वो विज्ञानाति विज्ञानम कर्तिकारक रूपम त तो विज्ञान में कर्ता अर्थ में ल्यूट हुआ कर्ता अर्थ में ल्यूट के सूत्र से होगा कृत्य लुटो बहुल तद तो विज्ञा तत्स्वभा तत्स्वभा विज्ञानस्वभा चिस्व विज्ञात स्वभा तो यहाँ कर्ता अर्थ में है, करण अर्थ में नहीं है आगे भाष्य में पुरष मंत्र में दिया विज्ञात्मा पुषा कहते हैं उपाधि कार्यक्रम संघातोपाधिपूर्णवादा कार्य करण ये हो गए संघात इनका मिश्रण इसी को संघात कह दिया गया यही कहा गया उक्त और उपाधि है चैतन्य के लिए उपाधि है कार्य करण कार्य हो गया शरीर करण हो, तो हो गया इंद्रिय तो इनका संघात मेलन यही हो गया उपाधि इस उपाधि में पूर्णत्वात् सप्तमी उपाधि पूर्णत्वात् पूर्णत्वात् व्याप्तत्वात्ष कहा गया अन्यत्र विग्रह देते हैं पूरी शयनाथ पुरुष पूरी अर्थात ये उपाधि शरीर पुरुष यहाँ तक आगे टीका में देखिये ऐस ही शब्द ऐसा ही शब्द च शब्दार्थक जो मंत्र का आरंभ में दिया ऐसा ही शब्द का अर्थ हो गया अर्थात अभी च कार का अन्वयक ही का अर्थ कर दिए च अभी च का अन्वय कहाँ होगा स चप्रतिष्ठत इति क्रिया अनुकर्षणार्थ मंत्र का अंतिम शब्द है सम प्रतिष्ठते यह क्रिया पद का अनुकर्षण करने के लिए यहाँ ही शब्द कहा गया अर्थात ऐसा चतिष्ठते ऐसा कहने से विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा जिसको क्षेत्र कहा जाएगा जीवो कहा जाएगा ऐश संप्रतिष्ठते, तो यह भी यह भी कहने का अर्थ उसका पूर्व में कह दिया गया था सब पृथ्व्याधि अर्वाक वक्तव्यम हस्त वातव्यम पूर्व मंत्र में सभी का लय कह दिया गया था और इस मंत्र में कहते हैं इसका भी लय होता है ऐसा ऐश संप्रतिष्ठते पूर्व मंत्र के साथ ये भी सम इति क्रिया अनुकर्षणार्थ अनुकर्षण का बाद वाला को पूर्व में लेंगे ना पूर्व वाला को बाद में लाएंगे बाद वाला को पूर्व में लाएंगे तो जो है ऐसा सम प्रतिष्ठाते यह बाद में है ये क्रिया पद इसको पूर्व में अनुकर्षण कर लेना अर्था पूर्व मंत्र में जो सब का लय का बात हुआ था वो सब उपाधि का लय का बात हुआ था यहाँ उपधेय का लय का बात किया जा रहा है इति वदन कहता हुआ दृष्टुर द्रष्टुर्मन पृथ्वीदिवत स्वरूपेण अक्षर लयो न संभवती आशंक्य इति उपहृतरूपाव इस प्रकार के अर्था ही का अर्थ कहेंगे चे चहकर के संप्रतिष्ठते क्रिया के साथ अन्वय बताते हुए बदन कहते हुए छः नंबर टिप्पणी दे दिया विवक्षण इस प्रकार की विवक्ष आश्रुति की है द्रष्टुर्त्म जो दृष्ट आत्मा है दृष्ट आत्मा शुद्ध होगा ना उपहित होगा उपहित तो ये जो दृष्ट आत्मा है उपहित है यह भी लीन होता है चैतन्य में लीन होगा पृथ्वी ये पृथ्व्याधिवत स्वरूपेण अक्षरे लयो न संभवती ये स्वरूप से लय नहीं होगा क्योंकि ये तो चैतन्य है जैसा कहेंगे कि घटाकाश महाकाश में स्वरूप तो लय हो गया जो घटाकाश था वो आकाश ही है आकाश का स्वरूप लय हो जाएगा अगर आकाश घटाकाश महाकाश में लय होगा कहते हैं आकाश आकाश में जा रहा है तो वास्तविक वही उसी में लय नहीं, नहीं हो पाया घट घट में लय नहीं होगा मिट्टी मिट्टी में लय नहीं होगा तो यहाँ फिर क्या तात्पर्य पूर्व मंत्र में आप जैसे कह दिए थे सब इंद्रिय इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता सब भूत ये सब का लय कह दिए चैतन्य में ये संभव है क्योंकि भिन्न हो गया पदार्थ किंतु यहाँ उपहित चैतन्य शुद्ध चैतन्य में लय कैसे संभव नहीं स्वरूपेण अक्षरे लयो न संभवती इति आशंक्य आशंका दिखा करके उपाधिल उपहित रूपा भाव एवं अश लय उपाधि लय हो जाने से उपहित रूप का अभाव हो जाएगा घटकास में अगर घटका नाश हो जाएगा तो फिर वह घटकास नहीं रहेगा किंतु आकाश का कुछ लीन होने का व्यापार होगा नहीं होगा तो उपहित रूप का अभाव हो जाएगा उपाधि नहीं रहा तो उपहित रूप नहीं रहेगा वही एव अश्य लय उसी को ही लय कहा जाएगा भाष्य में स च यह जो उपहित लय का कथन हो रहा है जल सूर्य प्रतिबिंब से सूर्यादि प्रवेशवत जलाद्याधारशोषे परे अक्स पर अक्षर आत्मनि यह जो पुरुष विज्ञात्मा जीव क्षेत्र जल सूर्य कादि प्रतिबिंब से जो जल सूर्य कहे वही प्रतिबिंब प्रतिबिंब को सूर्य को कह देते हैं जल सूर्य क तीन नंबर टिप्पणी दे दिए जल सूर्य कले सूर्य प्रतिकृतिर जल सूर्य का किस सूत्र से क्या प्रत्यय हो गया इवे प्रतिकृत से कौन प्रत्यय हो गया है सूर्य इव सूर्य जैसा दिखता है उसको जल सूर्य को कह देते हैं अच्छा टीवी दे दिए इवे प्रतिकृतो इति कन नाशो प्रतिकृति ही काष्ठादि प्रतिमा रूपा इति आशयनाह प्रतिबिंब कोई कहेगा ये कोई प्रतिकृति नहीं है प्रतिकृति अर्थात तो जैसे कहते हैं ये देवदत्त का प्रतिकृति प्रतिकृति प्रति प्रतिमा देवदत्त को जैसे हम छू सकते हैं हाथ में ऐसे प्रतिमा को भी छू सकते हैं नहीं सकते तो कहें इस प्रकार की तो ये नहीं हुआ तो जल सूर्य का जो हुआ जल में दिखने वाला वो तो उसके जैसा प्रतिक मतलब प्रतिमा जैसा नहीं हुआ इसलिए कह दे प्रतिबिंब आगे स्पष्ट भाष्य में दे दे जल सूर्य आदि प्रतिबिंब अर्थात सूर्य को कहने से सूर्य जैसा ये ऐसा नहीं है अर्थात ता ताप दाहो इत्यादि करने वाला नहीं है जल सूर्य कश्चुप्रतिबिंब विग्रह जल सूर्य का प्रतिबिंब तस् यह जो प्रतिबिंब सूर्यादि प्रवेशवत ये सूर्य में पुनः प्रवेश कर जाएगा कब कहते हैं जलादि आधार शो जलादि आधार था जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा था जब जलादि आधार का शोष हो जाएगा तब ये प्रतिबिंब ये भी सूर्य में प्रवेश कर जाएगा ऐसे कहते हैं तो वास्तविक सूर्य में प्रवेश हो जाना नहीं है ये तो केवल हम एक कल्पित हो रहा था प्रतिबिंब और वो नहीं रहा इसी प्रकार की स च स अर्थात जो विज्ञान आत्मा परे अक्षरे आत्मने सम प्रतिष्ठते आत्मा में वो सम प्रतिष्ठित तो हो जाता है प्रतिष्ठित तो हो जाता है अर्थात एक हो जाता है इसके द्वारा क्या कहा गया जो विज्ञान आत्मा हुआ वही जो पदार्थ शोधन कर दिया गया पूर्व में ये सुसूप्त धर्म इसका नहीं है इस प्रकार की और उससे पूर्व में कह दिया गया था कि इंद्रिय जागृत का धर्मी है और स्वप्न का धर्मी कौन है मन और सुसुप्ति का धर्मी आनंदमय कहा गया अज्ञान विशिष्ट तो यह तीनों से भिन्न करके प्रत्येगात्मा को दिखाया गया और अभी कहते हैं कि यह जो प्रत्येगात्मा उपाधि विशिष्ट ये शुद्ध चैतन्य में एक होता है अर्थात यहाँ प्रत्यक और ब्रह्म ये दोनों का ऐक्य कथन हुआ इसी को और स्पष्ट करते हैं ये चतुर्थ प्रश्न अर्थात ये ज्ञान परक है तुम तो पदार्थ शोधन करके आगे तत्पदार्थ के साथ ऐक्य दिखाया गया यह मंत्र पूरा हुआ नव मंत्र आगे दसम मंत्र के लिए एवं जागृदादीना अन्य धर्म तो शोधितुर्यात्मादेन तस्य अक्षर ऐक्याभिधान पुरस्थरम तज एवं तज्ञान फल उक्त्या उत्तरवाक्यव जाग्रदीना अन्य उग्रदी अम अक्रदेश अम है जाग्रदी अम है ये किसका धर्म नहीं है आत्मा का धर्म नहीं है तो फिर ये जिसका सब धर्म है वो सब किससे अन्य हुए आत्मा से जागरत अन्य धर्म तो उगते अन्य आत्मा न अन्य आत्मा से वो सब भिन्न हुए उनका धर्म ऐसा कह करके शोधित तूरी आत्मा अनुवाद है शोधित यह तूरी आत्मा अनुवाद करके तस् अक्षर ऐक्य अभिधान पुरासरम ओ ज तूर्य आत्मा हुआ शोधन हो गया वो अभी अक्षर के साथ एक है इसका अभिधान अभिधान कथन पुरस्थर करते हुए तज ज्ञान से ऐक्य ज्ञान से फलम उच्यते फल कहा जाता है उत्तरवाक्यन उत्तरमंत्रेण दस मंत्रेण भाष्य में तदेक फलम आह यह जो तोम पदार्थ और तत्पदार्थ जो प्रत्योगात्मा हो गया और जो अक्षर इनका ऐक्य का ज्ञान जिसको होता है उसका फल कहते हैं फलम परम परमेवा परमे अक्षर प्रतिपद्यत स योह वे तद अछा अशरीरम अलोहित शुभ्रम अक्षर यस्तु सौम्य सर्वज सर्वती तदेश श्लोक स यो ह वै तदाया अशरीम अलोहित शुभ्रम अक्षर वेद्यते परम एव अक्षर प्रतिपद्यते एक वाक्य हो गया वेद्यते को लेकर के वेदयते परमेव अक्षर प्रतिपद्यते यो वेदयते आगे कहते हैं यस्तु सौम्य वेदयते वेदयत का अन्वय पार्श्व में जाएगा क्या न्याय होगा देखे देखे देखे। और दूसरा न्याय का, का, काक्षी गोलोको न्याय है कहते गोलो हैं न्याय यस्तु सौम्य वेदयते सर्वज सर्वोति तद श्लोक स यो ह वै स यो यो करके इसमें कोई और विभाजन नहीं है कि ये जान सकता है ये नहीं जान सकता है जो कोई भी जान लेगा किंतु कौन जान पाएगा कहते हैं जिसके पास सामर्थ्य है अर्थात इसके लिए जो चाहिए योग्यता चाहिए साधन सतुष्ट है संपन्न होना चाहिए वेदांत श्रवण स यो है वही इसलिए भगवान भी कहते हैं न मनुष्याण सहस्रेश कश्चिद यतते सिद्ध है और यततामी सिद्धान कश्चिन माम तो ये तो हजारों में कोई उद्यम करेंगे और उद्यम करने वालों में भी कोई बिरले प्राप्त करते हैं मार्ग कठिन है तो यो तद छाया छाया आवरण करना बात है तो अच्छायम अर्थात जिसमें आवरण नहीं है यह आवरण करने का कार्य तीन शरीर से कौन सा शरीर आवरण करता है स्वरूप को कारण शरीर तो अछाएम अछाएम अर्थात तो कारण शरीर राहित्यम कारण शरीर नहीं है ये सब द्वितीयांत तो कहते हैं इसको वेदयते क्रियापद है वेदयते यते स यो ह वे जो भी जान लेगा तो ये के में है यो यो देवा प्रत्यबुद्ध्यत स तदवत तथा ऋषिण तथा मनुष्याण इस प्रकार इसमें किसी का कोई अर्थात भेद नहीं किया जा सकता है ये प्राप्त नहीं कर पाएगा ये प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं है साधन होना चाहिए और उपाय जो मार्ग कहा गया उस मार्ग में जाना चाहिए तब तो मार्ग का उतिलंघन नहीं होना चाहिए और साधन का अभाव भी नहीं होना चाहिए तब कोई भी हो प्राप्त कर ले सकता है आगे कहते हैं अशरीरम अशरीरम अर्थात सूक्ष्म शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर रहित है अलोहितम लोहित ये कौन सा शरीर का पदार्थ है लोहित स्थूल, स्थूल, स्थूल, स्थूल शरीर अलोहित कर दे अर्थात स्थूल शरीर नहीं है अथवा तो लोहित शब्द से गुण लेंगे रक्त को नहीं ले करके लोहित शब्द से गुण लेंगे अर्थात कोई भी गुण नहीं है निर्गुण तो अच्छा असोशरीम अलोहितम लोहिता शब्द से रक्त को लेंगे तो स्थूल शरीर का उपलक्षित करेगा और शरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर को, तो को लेना पड़ेगा अच्छा एम तो कारण शरीर हो गया तो ये शरीर तृतय अतीत इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा और लोहिता शब्द से अगर लोहिता वर्ण ले लेंगे तो फिर वह एक गुण हो गया तो निर्गुण ये अवस्था आ जाएगा तो शरीर पद से सूक्ष्म स्थूल ध्वन शरीर को लिया जा सकता है क्योंकि यह तीनों शरीर नहीं रहा जिसमें कारण शरीर नहीं रहेगा वो अशुद्ध होगा अशुद्ध होगा शुद्ध, हो शुद्ध, हो शुद्ध। इसलिए कहते हैं शुभ्रम तो ये तीनों शरीर अतिरिक्त ये त्वम पदार्थ का शोधन हो रहा है ना तत्पदार्थ का शोधन हो रहा है त्वम पदार्थ का इसलिए शुभ्रम कहकर के तोम पदार्थ कह दिए अर्थात शोधित तुम पदार्थम तदेव अक्षरम तो अक्षर ये तुम को कहा तत्को कहता है तत्को कहा अर्थात जो शुभ्रम है तुम पदार्थ है वही अक्षर है तत्पदार्थ है इसके द्वारा ऐक्य कथन किया जाता है वेदयते वेदयते जान लेता है चुरादि गण्य धातु है तो ये अर्थात हेतुमत नीच नहीं है ये स्वार्थ नीच है चुरादि गण्य धातु चुरादे धातु है वेदयते जो जान लेता है जानने से क्या हो गया कहते हैं परम है पर वह अक्षरम प्रतिपद्यते क्योंकि अक्षरों के साथ तुम पदार्थ का ऐक्य है जो जान लेगा तो ब्रह्म जो प्रत्योगात्मा है वही ब्रह्म है उसको कैसे जानेगा असो ब्रह्म अहम जान लिया कहते हैं कि परम है वह अक्षरम प्रतिपद्य ब्रह्मविद ब्रह्म ही वहवती कहेंगे ऐक्य तो ज्ञान हुआ तो जिसका ऐक्य ज्ञान हुआ आगे कहते हैं उसका फॉलो कहते हैं यस्तु सोम्य वेदयते यते वेदयत का यस्तु के साथ भी जाएगा जो जान लेता है स अर्थात वो ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वो भवती सर्वज्ञ अर्थात सर्वस्व सुज्ञस्व तो सर्व है और ज्ञ ज्या है ज्ञान है अर्थात ज्ञान स्वरूप तो सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ ऐसा यहाँ नहीं है वो सर्वज्ञ होगा तो ईश्वर होगा यहाँ सर्वज्ञ अर्थात ज्ञान स्वरूप है कर्मधारा है सर्वज्ञ में वो सर्वो वही सब है क्योंकि बाकी जगत उसमें अध्यस्त है सर्वो भवती तद श्लोक इस विषय में यह श्लोक एकादश मंत्र आगे आएगा यह कहने के लिए बात को टीका में वक्षण लक्षण अक्षर प्रतिपद्यत एवं रूपम फलम आह इति अन्वय वक्ष्यण लक्षण अक्षर इसमें समास कैसे कहेंगे वो वो आगे वो अक्षर हो जाएगा क्षण ये अक्षर तो अक्षर हो गया वक्षण लक्षण तो वक्षमाण लक्षण यह एवम् प्रतिपद्यतेम फलम् फल इति इतिव तो भाष्य में जो कहते हैं परम एवं अक्षर वक्ष्यमाण विशेषण टीका में कहते हैं वक्ष्यमाण लक्ष लक्षण तो भाष्यकार कहते हैं वक्ष्यमाण विशेषण प्रतिपद्यते इति एक उच्यते प्रतिपद्यते जो मंत्र में है परम एवं अक्षर प्रतिपद्यते ये अक्षर कैसा है कहते हैं वक्ष्यमाण लक्षण आगे कहते हैं अछाया अशरीरम अलोहित शुभ्रम ये उसका लक्षण कह रहे हैं इस प्रकार के अक्षरों को प्रतिपद्यते तो प्राप्त करता है इसी को टीकाकार उसका अन्वय दिखा दे वक्षमान लक्षणम अक्षरम प्रतिपद्यते इति एवं रूपम फलम यही उसका फल हुआ जो विज्ञानात्मा का भी लय करवा लिया अक्षर में तो इसका यह फल होगा परमात्मा परब्रह्म के साथ एक हो जाएगा टीका में उत्तर वाक्यम इति शेष यह जो फल कहा जाता है जो जान लेता है इस प्रकार के अक्षर ब्रह्म को अहम त्वे उसका यह फल कहा जाता है यह फल कहाँ कहा जाता है कहते हैं उत्तर वाक्य विशेष उत्तर वाक्य अर्थात यही जो मंत्री चल रहा है दसम मंत्र <coughs> उक्तम अर्थम श्रुतिक्षरारूढ़म आह यह श्रुति अक्षर में आरूढ़ है यह अर्थ इसी भी बताते हैं क्या अर्थ कहते हैं जो प्रतिपद्यते वो तद्रूप हो जाता है अक्षर ब्रह्म का यह स्वरूप को जो जान लेता है उसका यह फल होता है सर्वज्ञ सर्वो भवती ये उच्यते भाष्य में ये तद उच्यते सो ह वै तत् मंत्र में है स यो ह वे तत् इतना तो स कह करके यह कहते हैं तो अर्थात वो जो अर्थात प्रसिद्ध जैसा कहते हैं इसका अर्थ कहते हैं बिनिरमुक्तो सर्वे अछा तमो वर्जित सर्वेषणाषण अच्छा एक नंबर टिप्पणी इति अपेक्षितम आह क्षम वेदयु अपेक्षित वो तो हिंदी समझ गया किंतु तो ये पंक्ति कहीं है क्या कह क्षमो वेदय तुम क्योंकि वेद क्रियापद है इसका अर्थ कहते हैं अर्थात कह क्षमो वेदय जो मदन्य ज्ञातु जो कठोपनिषद में है तो इसी का थोड़ा अर्थात संस्कार से बड़े महाराज ये बात यहाँ कह रहे हैं अर्थात जिसके पास ये साधन ये सब नहीं है वो कैसे जान सकता है वहाँ मंत्र है कठोर से आशीनो दूरम ब्रजती सयानो याति सर्वत कस्त मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति इस प्रकार की तत्वों को कौन जान सकता है और वहाँ भाष्यकार कह रहे हैं अस्मद व्यतिरिक्त ऐसा बिल्कुल कहते टीकाकार उसको स्पष्ट कर देते हैं साधन चतुष्टय रहित अस्मद व्यतिरिक्त अर्थात साधन चतुष्टय रहता तो मदन्यो ज्ञातु मर्हति का अर्थ हो गया कि यह साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो इसका अनुभव नहीं आएगा हम इसको बुद्धि से समझ जा सकते हैं पदार्थ ऐसा किंतु हमको अनुभव नहीं आएगा दृष्टान्त तो देने के लिए जैसे कहेंगे ना ये पर्वत का शिखर हमको दिख रहा है हम व नहीं है अर्थात हमको बुद्धि से हम ये अनुमान कर लेते हैं ऐसा स्थिति होना है किंतु हमको उसका अनुभव नहीं है इस प्रकार कि सर्वेषणा विमुक्त साधन चतुष्ट दृढ़ होने से अनुभव आएगा साधन चतुष्ट दृढ़ होने का अर्थ है कि वही अनुभव होने लगेगा कि हम इस शरीर से अलग है क्योंकि सारे व्यापार ये शरीर के लिए ही किया जाता है तो जिसको शरीर से मैं भिन्न हूँ अनुभव होगा उसी को कोई कह देगा कि आप वास्तविक ये चीज है और उसको पहले से अनुभव आ गया कि मैं तो शरीर इत्यादि जो अनुभूत तो पदार्थ उससे मैं भिन्न हूँ और उसका कोई बता दिया कि आप जो भिन्न है मानते हैं ये आप ये है कहेगा हाँ अच्छा मैं वही हूँ हाँ ठीक है क्योंकि इससे तो मैं भिन्न हूँ ये तो उसका निश्चय है तो जिसको ये साधन चतुष्ट दृढ़ नहीं रहेगा वो इससे भिन्न है यही ज्ञान ठो नहीं आएगा जब इससे भिन्न है ये नहीं ज्ञान आएगा तो आप वो है हजार बार बोलने से भी वो तो कहेगा मैं तो ये हूँ तो साधन चतुष्ट नहीं होने से पदार्थ का अनुभव नहीं आएगा जा इसको टीका में कह रहे हैं स इति अर्थ स इति अश्य अर्थम आह सो ह व जो भी ये स का अर्थ कहते हैं भाष्य में सर्वेषणा विर्मुक्त सारे ऐसणा से ये विनिर्मुक्त होना है ऐसण सब ये शरीर तृतय शरीर तृतय नहीं शरीर दो के लिए तृतीय शरीर के लिए कारण शरीर के लिए तो कुछ आवश्यक नहीं है ये दो शरीर अर्थात शरीर मन, मन बुद्धि को ये चाहिए शरीर को ये चाहिए और ये नहीं चाहिए इस प्रकार के अर्थात कुछ प्राप्त करना है और कुछ त्याग करना है यही बंधन में रह जाते हैं अच्छा एम अच्छा तमो वर्जित तमो अर्थात वही जो आवरणात्मक का अज्ञान कारण शरीर अशरीरम नाम रूप सर्वोपाधि शरीर वर्जित अशरीरम शरीर नहीं है तो शरीर ये सब नाम रूप सारे उपाधि कह दिया शरीर वर्जितम नाम रूप कहने से कारण शरीर को छोड़कर के बाकी इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों दो ही आ जाएंगे नाम रूप में सर्व उपाधि यही सब उपाधि बन जाते हैं शरीर वर्जितम अलोहितम लोहितादि सर्वगुण वर्जितम अलोहित जो मंत्र है इसके द्वारा कह दिए लोहितादि सर्वगुण वर्जितम भाष्य के अनुसार अशरीर से स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर का राहित्य कह देंगे अलोहितम से सारे गुणों का भी राहित्य कर देंगे निर्गुण कर देंगे टीका में किंतु थोड़ा अलग ले लेते हैं अत्र अधिकारीणो दुर्लभत्व स यो ह वे एक उक्त अतः अधिकारीणो दुर्लभत्व अधिकारी दुर्लभ है इसको स यो ह कहा गया जो भी कोई इतिन उत्तम स य कचिदेव अपूर्वत तद अछायादी विशेषण अक्षर वेदयत एक स य कस्चि स ये का अर्थ अर्थात विरल होते हैं कशिद अपूर्वत अर्था आश्चर्य जैसा दे दिए द्वो नंबर टिप्पणी में अपूर्वत्ति आश्चर्य अर्थात इस तत्व का ज्ञान होना ये आश्चर्य जैसा क्यों कहते कि जब इसका ज्ञान होगा कि इससे सरल और कुछ भी नहीं है मैं को मैं जान लेना इससे सरल और क्या है तो वास्तविक इसके सरल और कुछ नहीं है किंतु ये सबसे कठिन है <|hi|> कहते तो मैं को मैं जान लेना ये कठिन क्यों है कहते तो मैं को जो तुम जाना था यही छोड़ना कठिन है तो ये इसलिए अर्थात त्याग जितना अधिक होता है इसका अनुभव उतना अधिक आएगा स य कश्चि अपूर्वत आश्चर्यत तद अछायादि विशेषण मंत्र में जो कहा गया अछाया अशरीरम अलोहित ये सब विशेषण अक् अक्षर वेद्यते वेद्य जो मंत्र में दयाद पंक्ति में वेदयते क्रिया ये एक बाक्य हो गया जो जान लेता है एकपनीय ये एक एकक्य हो गया और दूसरा वाक्य यस्तु वेदयते स सर्वज्ञ यस्तु सौम्य वेदयते स सर्वज्ञ सर्वो भवती ये दूसरा वाक्य हो जाएगा इति वाक्यांतरम कार्यम वाक्यांतरम किस सूत्र से समाश हुआ मयूरव्यंश का अन्यथा यदय अनुयात इस प्रकार के अगर दो वाक्य वेदयते क्रिया को लेकर के नहीं कर लेंगे तब दो यब्द है दो यब्द मंत्र में कहाँ कहाँ है पहले है सो यो, और दूसरा हो गया ये दो शब्द का अन्वय नहीं कर पाएंगे इसलिए दो वाक्य कर लेना पड़ेगा आद्य वाक्य अछायादि विशेषण त्रेन कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर त्रय निराकरण अवस्थात्रय निराकरण अवस्थात्रय निरा अवस्था निरा अवस्था राहित्यम अनुद्यते प्रथम वाक्य में तीन विशेषण दे दिया गया प्रत्येगात्मा का अच्छायादि विशेषण अच्छा आदि आदि शब्द से अलोहितम ये दोनों ये विशेषण विशेषणत्रण कारण स्थू, स्थूल सूक्ष्म स्थूल शरीर त्रय निराकरण तो टीकाकार के अनुसार कहते हैं तीन ये शरीर निराकरण हो जाएगा अवस्था त्रय निराकरण क्योंकि अगर तीन शरीर का निराकरण हो जाएगा ये तीन शरीर एक ही अवस्था में वस्तु भी रहते हैं नहीं रहते हैं अभी जागृत अवस्था में हमको तीन शरीर है नहीं है किंतु जब स्वप्न में जाएंगे एक घट जाएगा स्थूल शरीर घट जाएगा और सुसुप्ति में दो घट जाएंगे तो किंतु इसका ज्ञान अलग अलग अर्थात अवस्था में करवाया जाता है क्यों कहते हैं कि देखिए बाकी सब रहा ये नहीं रहा जो रहने से जो होता है जो नहीं रहने से जो नहीं होता है वहाँ कार्य कारण भाव बैठा करके उसका ज्ञान करवाते हैं इसलिए कहा जाता है कि जागृत अवस्था स्थूल शरीर का इंद्रिय का कहा जाता है इंद्रिय अर्थात का संस्पृष्ट हो और स्थूल अवस्था जागृत अवस्था में स्थूल शरीर कार्यक्षम होता है तो शरीर वर्जितम कारण निराकरण अवस्थात्र का निराकरण कर दिया गया तीन शरीर का निराकरण करके तीन अवस्था का निराकरण कर दिया गया इसलिए अवस्थात्रय राहित्यम अवस्थात्रय अतीत तो है अनुद्यत आत्मा का अनुवाद किया जाता है मतलब कहा जाता है ये चैतन्य वास्तव हमारा जो प्रत्येक आत्मा स्वरूपतः चिद्रूप ही है और फिर लोहितादि सर्वगुण वर्जितम सर्वगुण वर्जितम इति अने तदगुण का स्थूल शरीर वर्जितम इति प्रतीत है टीकाकार कह रहे हैं क्योंकि भाष्यकार ने लोहित आदि को गुण से गुण में ले लिया उसको स्थूल शरीर नहीं कहें टीकाकार अभी किंतु लोहित शब्द से स्थूल शरीर को लिए तीन शब्द से तीन शरीर को लेने के लिए कह दिए उसके लिए तर्क दिखाते हैं लोहित आदि गुणवर्जितमति अन्य तदगुण को स्थूल शरीर वर्जितम इति प्रतीत पंचमी हेतु क्योंकि अलोहितम कहने का अर्थ लोहित स्थूल शरीर का धर्म है तो स्थूल शरीर नहीं है यही प्रतीति हो रही है तो ये टीकाकार हेतु दे दिए तीन शरीर लेना है भाष्य के अनुसार चलेंगे तो निर्गुण आ जाएगा आगे शुभ्रम भाष्य में यम तो एवं एवं अर्थात तो शरीर त्रय राहित्यम अत इसलिए शुभ्रम शुद्धम सर्व विशेषण रहित्व शुभ्रम क्योंकि तीनों शरीर नहीं है शुभ्रम शुभ्रम का अर्थ कहते शुद्धम सर्व विशेषण सर्विशेषणरहित कोई भी विशेषण नहीं है ये शुद्ध स्थिति ठीक टीका में शुभ्रमितन तम है तूरीयनूद तस् इति, इति विवेकः शुभ्रम ये शब्द के द्वारा जो अछाया शरीर अलोहित कह करके शुभ्रम ये शब्द के द्वारा तमें तो तुरीय प्रत्यत्म अनूद्य अनुवाद करके तस्य मंत्र में शुभ्रम के आगे क्या शब्द है अक्षर कहते हैं तस्य अक्षर सामना कर जो शुभ्र है वही अक्षर है सामनाधिक केके ऐक्यम कहा गया भाष्य में अक्षर सत्यम पुरुषाख्यम जो अक्षरों के साथ प्रत्येगात्मा का ऐक्य कहा गया वो अक्षर सत्यम पुरुषाख्यम वो पुरुष अच्छा पुरुष क्यों हुआ अमनो अमनोगोचरम शिवम शांतम स्वह्याभ्यंतरम अजम वेदयते भीजानाती अप्राण और अमनोगोचरम मन का भी वो विषय नहीं बनता है अप्राणम इसमें प्राण नहीं है अर्थात ये प्राण का करता नहीं होता है अमनोगोचरम शिवम शांतम इस प्रकार की जहाँ सब ये आत्मा का स्वरूप कथन हुआ है ये तो अप्राणम कहने से ही ये मुंडक उपनिषद लिए टीका में दिए हैं थोड़ा और अमनोगोचरम मन का ये विषय नहीं बनता है अवांग मनुष्य गोचरम ये तेरे तो उपनिषद से थोड़ा आ गया पर शिवम शांतम मंडुके में आ गया सवाह्याभ्यंतरम अज मुंडक वेद यथे जो इस प्रकार की जान लेता है जाना टीका जा। में अक्षरम इति अने अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम अक्षरम शब्द जो मंत्र में है इसके द्वारा क्या कहते हैं अक्षरम पुरुषम और उसका स्वरूप कैसा कहते हैं सत्यम उसको जो वेद जानता है कैसे कहते हैं सवाह्याभ्यंतरोजो अप्राणो हेमन शुभ्र ये मुंडक उपनिषद में है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः आगे है सवाह्याभ्यंतरोज अप्राणो हेमन शुभ्र ह्यक्षरा परत पर ये मुंडक है इस प्रकार से जो ये जान लेता है मंत्रोक्तानि मंत्र अर्थात तो प्रश्न उपनिषद ये हो गया ब्राह्मण भाग में इसका मंत्र भाग में कौन सा उपनिषद है मुंडक इसलिए मंत्रोक्तम अर्थात मुंडकोक्तम सर्वाणी विशेषणानि आत्म उपलक्षण ये सारे विशेषण जो दिया गया शुभ्रम इत्यादि ये सब आत्मा का ही विशेषण है जो भाष्यकार ने कह दिए अप्राणम अमनोगोचरम शिवम शांतम सबायाभ्यंतरम अज वेदयते विजानाति ये सब आत्मा का विशेषण कह दिया गया आत्म उपलक्षणार्थम संग्रहिता नहीं आत्मा का उपलक्षण बताने के लिए ये संग्रह करके भाष्यकार ने कह दिए जिस जिस भी उपनिषद में आत्म विषय का कथन हुआ है जिस जिस अर्थ प्रसिद्ध दस उपनिषद में सत्यम इत्यादि न भाष्य में कह दिया अक्षरम सत्यम अच्छा आगे भाष्य में दक्षिण पार्श्व में यू सर्व्यागी सौम्य सर्वज्ञों नंचित संभवति हे सौम्य यू सर्व्यागी एक नंबर टिप्पणी दे दिए यथोक् वेदनालिंग न अलि आलिंगितंगयती सर्वत्यागी तो शब्द है यस्तु अच्छा मंत्र में जो तू है तू न अर्थात तू शब्द है तु ना तू शब्द स्वरूप ले करके तृतीय अलिंगितम अर्थात तो कहा जाता है तू शब्द के द्वारा यही कहा जाता है कि जो सर्व त्यागी वही इसको अनुभव करेगा इंगयती इंगयती सूच तो अर्थ सूचयती धा है वैराग्येण बाह्यागस अहंतादी अत्यागाचार है वैराग्य मे तो बाह्याग तो संभव हो जाएगा किंतु यह अहंकार जाएगा नहीं क्यों कहते हैं कि व्यास जी का श्लोक है त्यज धर्म मधर्म च उभय सत्यानृत्य त्यज उभय सत्यानृत्य त्यक्त ये न त्यजती तत्ज ये सत्य अन्य व्यावहारिक प्रातिभाषिक सबको तो त्याग कर दिया कहते हैं जो त्याग किया उसको भी त्याग कर देना है नहीं तो त्याग करने वाला ठो रह जाएगा ये अंतिम में हानि कर देगा ये अहंकार कहते हैं ज्ञान मार्ग में यही बाधक होता है कर्म मार्ग में बाधक आलस्य प्रमाद और निष्काम सेवा नहीं करेंगे और उपासना मार्ग में बाधक आडम्बर आडंबर अर्थात ये सब पदार्थ एकत्र होना है तब तो उपासना करेंगे और वो पदार्थ एकत्र करेंगे वो तो सात दिन तो करना पड़ेगा वहाँ से ये लाना पड़ेगा वहाँ से ये लाना पड़ेगा फिर उपासना करने वो आधा घंटा का कार्य है तो ये कहते हैं आडम्बर उपासना का वास्तव तात्पर्य होता कि मन को वहाँ एकाग्र करना है तो वो नहीं करके ये आडम्बर करता है कोई ना उपचार उप पूजा तो वो सब आडम्बर नहीं है मतलब वो बाधक है और ज्ञान मार्ग में बाधक है ये अहम भाव ये अहंभाव अर्थात ये अहंकार अहंकार अर्थात बेष्टि सत्ता को लेकर के दूसरों को छोटा कह देना और मैं बड़ा हूँ ये जानता हूँ इस प्रकार की सब ये बड़ा बाधक है इस मार्ग में भाष्य में यू सर्वत्यागी सर्वत्यागी अर्थात टिप्पणीकार के अनुसार अर्थात अहंकार का भी जो त्याग कर दिया स सर्वज्ञ हाँ न ते न किंचित संभव ही उसके द्वारा अविदित और कुछ ये नहीं रहेगा ये अहंकार और ब्रह्म विद्या ये साथ साथ नहीं हो पाएंगे ठीक है मैं यस्तु सर्वत्यागी इति अत्र वाक्य वेद यते ये जो यस्तु सर्वत्यागी भाष्य में दक्षिण पार्श्व में दे दिया उसका अन्वय वाम पार्श्व में अंतिम में जो है ना वेद यते ये वेद यत का अन्वय सर्वत्यागी के साथ जाएगा क्योंकि मंत्र में वेदयत को उभय पार्श्व में अन्वय किया गया था अत्र टीका में अत्र सर्वज्ञ इति अने कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवति इति सर्व विज्ञानम उत्तम भाष्य में दक्षिण पार्श्व में कह दिया गया यस्तु सर्वत्यागी सौम्य सर्वज्ञों ये जो सर्वज्ञ कहकर के क्यों भाष्यकार ऐसे कह दिए कहते हैं प्रश्न उपनिषद मुंडकों का व्याख्यान है मुंडक में अंगिरस ये जाते हैं ना सौन का सौन का जाते हैं अंगिरस के पास तो ये ब्रह्मा जी से अंगिर ज्ञान प्राप्त करते हैं अंगिर अंगिरस को ज्ञान देते हैं अंगिरस से सौन को प्राप्त करते हैं तो सौनक जाकर के पूछते है, हैं कश्मीन नो भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती ये सौन पूछते हैं अंगिरस को यह मुंडक उपनिषद में जो ये प्रश्न किया गया था इति प्रतिज्ञात आगे उत्तर देते हैं दिव विद्य वेदिते परा च परा चम यद्रह्म विदो बदंती इस प्रकार की वो प्रतिज्ञा करके आगे बताते हैं सर्व सर्विज्ञानम उत्तम जिसका ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाता है वो ही हो गया अक्षर ब्रह्म जो प्रत्यय है टीका में सर्वात्म से ज्ञानजन्य अन्य अतः आप अभी कहते हैं कि जिसका ज्ञान से वो सर्वात्मा हो गया अर्थात तो ज्ञान जन्य हुआ तो सर्वात्मत्व तो अगर ज्ञान जन्य हुआ तो ये जन्य हुआ यद कृतकम अन्यम सद अत इसलिए कहे भाष्य में पूर्व अविद्य असर्वज्ञ आसित अविद्या पुनर्विदया विद्या अविद्यापन सर्वती तत्न्थेष्लोक मंत्रो भवति ब उत्तांग्राहक पूर्व अविदया पूर्व अर्थात पूर्व अविद्यायः पूर्व ज्ञाना पूर्व अविदया विद्या होने से पहले क्या थी अविद्या कहते हैं अविदया असर्वज्ञ आसिक असर्वज्ञ था पुनर्विद्य विद्या से अविद्या अपन ये अविद्या अपनय न अविद्या चला गया यानी से अपनय में क्या प्रत्यय हुआ अच्छ ए रच अपन ये सर्वो भवती सर्वो भवती दोनों मिप्पणी देखिए सर्वज्ञो भवती वक्तव्य सती आह सर्वो भवती तो सर्वज्ञ मंत्र में है सर्वज्ञ आपको कहना चाहिए था सर्वज्ञ नहीं कहकर के सर्व क्यों कह दिए को हेतु कहते हैं सर्वश्च अशुज्ञी तो सर्व जो है वही ज्ञान है समान अधिकरण है एक पद कह दिया तो उससे हो गया क्योंकि जान करके सर्वज्ञ हुआ फिर कहीं शंका न कर ले जैसे कि जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर सर्वज्ञ अर्थात सर्व जानती थे सर्वज्ञ किंतु जो सर्वज्ञ ज्ञानी सर्वज्ञ कहते हैं सर्वस्व अशोभ सर्वज्ञ इसलिए जहाँ ईश्वर और ज्ञानी को भेद करना पड़ता है वहाँ कहेंगे सर्वज्ञ सर्वविद्ध ईश्वर तो ज्ञानी सर्वज्ञ है सर्वविद नहीं हो सकता है भाषा में सर्वोभवती तथ मंत्र में है तद ऐसा श्लोक तद अर्थात तस्मिन अर्थे इसी अर्थ में अर्थात यह ज्ञान से सर्व सर्वात्मक हो जाता है ऐसा श्लोकों श्लोकों का अर्थ मंत्रो भवती उक्ताहक्राहक उठ से संग्राहक उत्ता था अर्थ में जो क्या उक्त योग अर्थ अर्थ तस् संग्राहक एकादशंत्र उत्ताह एक श्लोक अर्थाद मंत्र है टीका में एवं च आरोप निवृत्ति अभूत तद्भ विवक्ष आह आरोप का निवृत्ति कर दिया गया आरोप क्या किया था अविद्या से क्या आरोप कर लिया था पंक्ति देख करके असर्वज्ञ आसारवग्य। तो अविद्या से आरोप कर लिया था अभी जो विद्या हो जाएगी कारण अविद्या नहीं रहेंगे, नहीं रहने से अविद्या की कार्य हुआ था अविद्या का कार्य हुआ था आरोप और अभी वो भी नहीं रहेगा आरोप निवृत्ति द्वारा जो आरोप किया था असर्वज्ञत्व तो उसका निवृत्ति होने से अभूत विवक्षित अभूत तद्भाव वास्तविक अभूत तद्भाव अर्थात ये जो आरोप आरोप की निवृत्ति पहले थी गई नहीं तो कहते हैं इस दृष्टि से कह दिया गया विवक्षित विवक्षा करते हैं आरोप के निवृत्ति हो जाना यही आत्मा का कोई सिद्धि करना वो नहीं है वो तो स्वतः सिद्ध ही है इसलिए अद्वैत सिद्धि सर्वती आगे आगे का मंत्र सह विज्ञा सर्वे प्राण भूता संप्रति यदक्षर वेदय यस्त सौम्य सर्वज सर्वेवा विव आविवेश विज्ञात्मा सह स दर्व विज्ञा उपहित गया उसके साथ सह देवेश्च सर्वे ही सर्वे ही देवे देवता ये अधिदैव भी है और देवता अध्यात्म में रूपेण भी रहते हैं ये देवताओं का दो स्थिति एक अधिदेव स्थिति है एक अध्यात्म में अनुग्राह बन करके रहते हैं सभी और प्राणा प्राणा कहने से इंद्रियाणी और भूतानि भूतानि कहने से जो स्थूल सूक्ष्म पूर्व मंत्र अष्टम मंत्र में कह दिया गया था ये सब यात्रा यतिष्ठंती जिस चैतन्य में प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं जिसमें प्रतिष्ठित तो कहने से विज्ञान आत्मा भी प्रतिष्ठित तो होता है इसलिए शुद्ध चैतन्यों को लिया जाएगा तद अक्षरम यह सोम्य वेद उसको जो जान लेता है स सर्वज्ञ सर्वमेव एव आ विवेश तर्वम सभी में वो प्रवेश कर जाता है अर्थात में ही सब हूँ इसी प्रकार की वो निश्चय करता है अजय तक ओ श मित्र मा शो वरुण शो भगवान इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु नम ओ ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमें तो प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्मा से मेह प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशतमिश्यमशदिद हावि मविदक्ता ओ शान्ति शान्ति शान्ति शांत ही हो